संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व भीम और अर्जुन आदि के भय से दुर्योधन के रोकने पर भी कौरव सेना का भागना तथा दोनों ओर की सेनाओं का शिविर में जाना संजय कहते हैं महाराज उस समय कौरव सैनिक भीम सेन के भय से व्याकुल होकर भाग रहे थे उनकी यह अवस्था देख दुर्योधन हाहाकार करके उठा और अपने सारथी से बोला सूद तुम धीरे धीरे घोड़ों को आगे बढ़ाओ जब हाथ में धनुष लेकर मैं अपनी संपूर्ण सेना के पीछे खड़ा रहूंगा उस समय अर्जुन मुझे नहीं कर सकते यदि वे मुझसे लड़ने आएंगे तो निसंदेह उन्हें मार डालूंगा आज मैं अर्जुन श्री कृष्ण तथा घमंडी भीम भीमसेन को बचे कुछ अन्य शत्रुओं के साथ मौत के घाट उतारकर कर्ण के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा दुर्योधन की यह सूरवीरों के योग्य बात सुनकर सारथी ने घोड़ो को धीरे धीरे आगे बढ़ाया आपकी ओर से युद्ध के लिए पच्चीस हजार पैदल खड़े थे उन्हें भीमसेन भीम सेन और धिष्ट ने अपनी चतु सेना से घेर लिया और बाणों से मारना आरंभ किया। वे भी, भी भीम और धिष्ट का कर मुकाबला करने लगे उस समय भीमसेन क्रोध में भरकर हाथ में गदा लिए रथ से उतर पड़े और उन सब के साथ युद्ध करने लगे भीमसेन युद्ध धर्म का पालन करने वाले थे इसीलिए स्वयं रथ पर बैठकर उन्होंने उन पैदलों के साथ युद्ध नहीं किया उन्हें अपने बाहुबल का पूरा भरोसा था। हाथ में लिए बाज की तरफ विचरते हुए महाबली भीम ने आपके हजार को मार गिराया। एक ओर से अर्जुन ने रथियों की सेना पर धावा किया दूसरी ओर नकुल सहदेव तथा सातकी ये तीनों मिलकर दुर्योधन की सेना का संहार करते हुए शकुने के ऊपर जाप रहे सुपने के बहुत से घुड़सवारों को अपने तीखे बाणों से मार कर वे उसकी ओर भी तोड़े। फिर तो उसमें भयंकर युद्ध होने लगा उधर अर्जुन को आते देख आपके योद्धा भय के मारे भागने लगे बहुतों के रथ टूट गए बहुतों से सहायकों की मार से अत्यंत घायल हो गए इस प्रकार अर्जुन के भी हाथ से मारे जाकर पच्चीस योद्धा काल के गाल में समा गए इधर दृष्ट दुम्न के डर से आपके सैनिकों में भगदड़ पड़ गई शिखंडी और द्रौपदी के पुत्र आपकी बड़ी भारी सेना का संघार करके शंख बजाने लगे उन्होंने आपके भागते हुए सैनिकों का भी पीछा किया। इसके बाद अर्जुन ने पुनः रथ सेना पर चढ़ाई की और अपने विश्वविख्यात गांडी धनुष की टंकार करते हुए उन्होंने सहसा सबको बाणों से ढक दिया पृथ्वी से धूल उठी और चारों ओर घना अंधकार छा गया किसी को कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था उस समय कौरव सेना में फिर से भगदड़ पड़ी यह देख आपके पुत्र दुर्योधन ने शत्रुओं पर धावा किया और पांडवों को युद्ध के लिए ललकारा पांडव सेना दुर्योधन पर टूट पड़ी उसने भी क्रोध में भरकर सैकड़ों और हजारों योद्धाओं को यमलोक पठा दिया उस युद्ध में हम लोगों ने दुर्योधन का अद्भुत पुरुषार्थ देखा वह अकेला होने पर भी समस्त पांडव सेना से युद्ध कर रहा था दुर्योधन ने जब अपनी सेना पर दृष्टि किया तो सबको दुखी पाया तब उसने सबका उत्साह बढ़ाते हुए कहा योद्धाओं में जानता हूँ तुम भय से का रहे हो परंतु मेरे देखने में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ तुम लोग भाग कर जाओ और वहा पांडवों से तुम्हारी जान बच जाए ऐसी दशा में भागने से क्या लाभ है अब शत्रुओं के पास थोड़ी सी सेना रह गई है श्री कृष्ण और अर्जुन भी खूब घायल हो चुके हैं आज मैं इन सब लोगों को मार डालूंगा हम लोगों की विजय निश्चित है जितने छत्री यहाँ उपस्थित हैं, सब ध्यान देकर सुन ले जब मूर्वीर और कायर दोनों को ही मारती है तो मेरे जैसा छत्री व्रत का पालन करने वाला होकर भी कौन ऐसा मूर्ख होगा जो युद्ध नहीं करेगा हमारा शत्रु भीमसेन क्रोध में भरा हुआ है यदि भागोगे तो उसके वश में पड़कर तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा इसलिए बाप दादों के आचरण किए हुए छत्री धर्म का त्याग न करो छत्री के लिए युद्ध में पीठ दिखाकर भागने से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है तथा युद्ध धर्म के पालन से बढ़कर स्वर्ग का दूसरा कोई मार्ग नहीं है संग्राम में मरा हुआ योद्धा तुरंत उत्तम लोक प्राप्त करता है आपका पुत्र इस प्रकार व्याख्यान देता ही रह गया किन्तु घायल सैनिकों में से किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया सबके सब, सब चारों ओर भाग गए। उस समय ज बाणों से तो छिन्न भिन्न होकर मरे पड़े हैं और ये सूर्य सैनिक नाना प्रकार के भोग वस्त्राभूषण मनोरम सुख तथा शरीर को भी त्याग कर धर्म की पराकाष्ठा का पालन करते हुए अपने यश के साथ ही स्वर्गा में पहुंच गए हैं दुर्योधन अब ये सूर्यदेव अस्ताचल को जाना ही चाहते हैं। तुम भी छावनी की ओर लौट चलो। राजा इतना कह कर चुप हो गए उनका चित्त शोक से व्याकुल हो रहा था उधर दुर्योधन की भी बड़ी दयनीय अवस्था थी वह आर्त होकर हाकन कर्ण पुकार रहा था उसके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी अश्वस्था तथा दूसरे दूसरे राजा लोग आकर उसे बारंबार धीरज और रक्त से से हुई रणभूमि को देखते हुए की ओर लौट जाते थे। समस्त पुत्र थे समस्त कौरव के वध दुखी पुकारते हुए बड़ी तेजी के साथ शिविर की ओर लौट गए देवता और ऋषि भी अपने अपने स्थान को चल दिए नभचर और थलचर जीव अपने अपनी मौज के अनुसार आकाश और पृथ्वी के स्थानों में चले गए दर्शक मनुष्य कर्ण और अर्जुन का अद्भुत संग्राम देखकर आश्चर्यमग्न हो, दोनों की प्रशंसा करते हुए गए महाराज उत्तम याचकों के मांगने पर जिसने सदा यही कहा कि मैं दूंगा मेरे पास नहीं है ऐसी बात जिसके मुंह से कभी निकलती ही नहीं ऐसा सत्पुरुष कर्ण गथ युद्ध में अर्जुन के हाथ से मारा गया जिसका सारा धन ब्राह्मणों के अधीन था ब्राह्मणों के लिए जो अपना प्राण तक देने में आनाकानी नहीं करता था जो महान महानी और महारथी था वही कर्ण अब आपके पुत्रों की विजय की आशा भलाई और रक्षा सब कुछ साथ लेकर स्वर्ग को चला गया कर्ण के मारे जाने पर जब सूर्य अस्त हो गया तो मंगल तथा बुद्ध वक्र गति से उदित हुए पृथ्वी में गड़गड़ाहट होने लगी चारों दिशाओं में आग लग गई उनमें धुआं छा गया समुद्रों में तूफान आ गया गर्जनाएं होने लगी समस्त प्राणी व्यथित हो उठे और बृहस्पति रोहिणी को घेरकर चंद्रमा तथा सूर्य के समान तेजस्वी रूप में प्रकट हुए उस समय पृथ्वी कांप उठी पा, उल्का पात होने लगा तथा आकाश में खड़े हुए देवता सहसा हाहाकार कर उठे इस प्रकार कर्ण को मारने के पश्चात प्रसन्नता से भरे हुए श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने सोने की जाली से मढ़े हुए श्वेत शंख हाथों में लेकर उन्हें ओठों से लगाया और एक ही साथ बजाना आरंभ किया उनकी आवाज सुनकर शत्रुओं का हृदय विदीर्ण होने लगा पांच जन और देवदत्त के गंभीर घोष से पृथ्वी आकाश तथा जसाएं गूंज उठी वह शंखनाद सुनते ही ही समस्त कौरव सैनिक मद्र, तथा तो राजा दुर्योधन को रणभूमि में छोड़कर भाग गए। उस समय सब लोगों ने एकत्र होकर श्री कृष्ण और अर्जुन का सम्मान किया वे दोनों उदित हुए सूर्य और चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे उनके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं थी वे अपने शरीर पर शरीर से बाढ़ निकालकर मित्र मंडली से घिरे हुए आनंदपूर्वक अपनी छावनी में जा पहुंचे जब कर्ण मारा गया था उस समय तो देवता गंधर्म मनुष्य चारण महर्षि नागों ने विजय एवं की शुभ कामना प्रकट करते हुए उन दोनों को पूजा की सभी ने उनके गुणों की प्रशंसा की कर्ण की मृत्यु के पश्चात जब कौरव पक्ष के हजारों योद्धा भयभीत होकर भाग गए तो आपके पुत्र ने राजा शल्य की सलाह मानकर युद्ध करने की आज्ञा दी और सेना को एकत्रित कर पीछे लौटाया मरने से बची हुई नारायणी सेना के साथ कृतवर्मा हजारों गांधारों के साथ तथा हाथियों की सेना के साथ कृपाचार्य भी शिविर की ओर लौटे अश्वस्थामा और पांडवों की विजय देखकर बारंबार बारम्बार उच्छ्वास लेता हुआ छावनी की ओर ही चल दिया अश्वस्थामा भी पांडुओं की विजय देखकर बारंबार उत्साह लेता हुआ छावनी की ओर ही चल दिया बचे हुए संस्था सहित सुशर्मा और टूटी ध्वजा वाले रथ के साथ राजा शल्य भी डरते एवं लजाते हुए छावनी की ओर चले कर्ण की मृत्यु देखकर समस्त कौरव भय से व्याकुल होकर रहे थे, उनके शरीर से खून की धारा बह रही थी अतः सबके सब, सब उद्विग्न होकर भाग गए अब उन्हें अपने जीवन और राज्य की आशा न रही दुर्योधन दुख और शोक में डूब रहा था वह बड़े यत्न से सबको एकत्र करके छावनी में ले आया राजा की आज्ञा मान सभी सैनिकों ने शिविर में आकर विश्राम किया उस समय सबका चेहरा ठीका पड़ गया था